नमस्ते मित्रों आज का YouTube वीडियो है करीब ये राइट टू रिकॉल के ऊपर प्रोसीजरल डिटेल कि राइट टू रिकॉल की क्या प्रोसीजर होनी चाहिए और सुडो रिकॉलिस्ट की जो अंदर से राइट टू रिकॉल को तोड़ने की कोशिश करते हैं जैसे अन्ना जरूर उनके बारे में और ब्रिटेन में अभी जो राइट टू रिकॉल का क 1990年 IIT ・ I Delhi の BTEC の BTEC の BTEC の BTEC の1 9 9 c の BTEC の BTEC の BTEC の b t 9 c の BTEC の BTEC の b t e 9の BTEC の b t e 1 9 9 t e c の BTEC の BTEC の b t e の BTEC の BTEC の BTEC の BTEC जबी भी जैसे ही right to recall की बात आती है, सीधा हमें procedure पे आ जाना चाहिए सीधा। जो pseudo recallist होते हैं और जो right to recall के विरोधी होते हैं, वो ये हमेशा ये कोशिश रहती है कि कोई procedure पे बात मत करो। बस right to recall अच्छा है या बुरा है, और right to recall बुरा है, impractical है, खर्च बहुत आएगा, instability बहुत आएगी, लेकिन किसी भी procedure पे चर्चा नहीं होनी तो पहले जब right to recall की बात आती है, तो मैं अपनी procedure के बारे में बताऊंगा, कि मैंने जो right to recall की procedure प्रपोस की थी in 1998 में, और उसमे थोड़े चेंज के 20004 में, वो procedure के आए? तो right to recall में, पहले उसमें पहले तो जो US की procedure、uh, चारी 1750 में US ने बनाई थी, उसमें, bibliography, वो signature gathering में � सिग्नेचर गैटरिंग होना ही नहीं चाहिए जो मैंने राइट टू रिकॉल की प्रोसीजर प्रपोज की उसमें सबसे पहुंचता पहले से हम तक कहीं भी सिग्नेचर गैटरिंग नहीं आता और सिग्नेचर गैटरिंग काफी इनफीसिएंट और फ्रॉड प्रोन यानी कि इतने सारे फ्रॉड होने की संभावना है कि मैं बैठे-बैठे अभी सौ लोगों क या तो और जब signature जाएंगे तो verify कैसे करेगा collector के पास signature नहीं होते और इंडिया में तो 50% लोगों को sign करना नहीं आता तो ये चीजे जब मैंने देखी तो मैंने तहीं किया कि signature-based system तो चलेगा नहीं इसलिए मैंने appearance-based system बताया इसके बारे में मैं भी डिस्ट्राइ� 私は私のことを知っているので、私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 उसपे उन्होंने appearance base recall के signature base recall की बात की है जो कि total बकवास है। दूसरा recall में बताया positive recall और negative recall positive recall यानी कि जब मद्दाता बोलता है कि मुझे ये आदमी नहीं चाहिए तब वो बताता है कि मुझे कौन से आदमी चाहिए और बताने की वहाँ पे procedure होती है बताने की उसको power होता है पर negative recall में सिर्फ negative होता है कि भाई ये आदमी मुझे नहीं, चाहिए। नहीं चाहिए, प्रोसीजेर नहीं होंती improving inmus not be in mind that preced diminished will provide both at consult from the the record on the quiz को ऌ च��ही है नतिज नेगे कुटिव पर रूसरा ए 좌 ना चाहि घल ही सिखनेचर नुश है कर अंध में कुछ लोग होते हैं कि जो डिकॉल पार एंगे लेकिन कभी गाफ्ड नहीं लेख महां पर जैसे अन्ना हजारे ने भी right to recall MP, right to recall MLA की बात की, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई draft नहीं दिया। नीतीश कुमार वगैरह, लालू यादव ये तो 1970 से जयप्रकाश नारायण के जमाने से, 1970 से वो लोग right to recall की बात कर रहे हैं। आज तक उन्होंने कभी draft नहीं दिया। सोमना चंद्रजीत वो भी पिछले 25-30 साल से, 25-30 साल से सा� でもドスターのパーティーはどういうパーティーはどういうパーティーはどういうパーティーはどういうパーティはどういうパーティーはどういうパーティーはどういうパーティーはどういうパーティーはどういうパーティーはどういうパーティーはどういう5ーティーはどういうパーティーはどういうーティーはどういうパーティーはどういうパーティーはどういうパーティーはどういうパーティういうパーティーはどういうパーティーはどいうパーティーはどういうパーテういうパーティーはどういうパーいういうパーいうパ Right to Recall का ड्राफ्ट नहीं रखा। 2000 में मैं इंडिपेंडेंट कंडिटेड, अकेला इंडिपेंडेंट कंडिटेड था जिन्होंने जिसने Right to Recall का ड्राफ्ट प्रपोस किया था। तो ये जो बिना ड्राफ्ट के Right to Recall वाले होते हैं, यही कहते हैं कि बस पहले Right to Recall पे आम समाधि हो, आम समाधि होने के बाद हम ड्राफ्ट देंगे। जब तक आम समाधि नहीं तो यह जो draft को postpone करने जिस बात कि इस जमन्य में इस राइट तो रिकॉल की बात करो, draft आया जो अगले जनमें। यह नागरिकों को बेगूफ बनाने की बात हैं। तो जो draftler recallist है जो draft वो pseudo-recallist है। जो draft के बीना right to recall की बात करते हैं वो pseudo-recallist है। वो recall में मानने का दा� और अंत में बात आती है पोजीशन की कि भाई राइट टू रिकॉल क्या? वो बार बार बोलेंगे कि हमें राइट टू रिकॉल हम राइट टू रिकॉल को सपोर्ट करते हैं हम राइट टू रिकॉल को सपोर्ट करते हैं। फिर पूछेंगे कि भाई राइट टू रिकॉल किस पे चाहिए कॉर्पोरेटर जैसे चिल्लर पे चाहिए या फिर राइ オーガストラジャーズのローパーカーのローパーカーのローパーのローパーカーのローパーカーのローパーのローパーカーのローパーカーのローパーのローパーカーのローパーカーのローパーのローパーカーのローパーカーのローパーのローパーカーのローパーカーのローパーのローパーカーのローパーカーのローパーのローパーカーのローパーカーカーのローパーカーのローパーカーカーのローカーカのローカーカーカーのローカーカーカーカのローカーカーカーカーのローカーカーカーカーカ と。 マネオセ、ライトリコール、ここローパーケバラン、バタギ、アブリカキ、パブリカキ、ステラス、アフネアディカリコール、ライトリコール、ジャージュ、マメ、ライトリコール、ゴーガナー、トウンコリア、タフ、パサンダイア、アディクタ、カレー、カトニ、ローパーケ、タフ、ライトリコール、ローパーカー、ドペテ、ウォーノエア、カテ、ウォー、セクライト、カレーション、ウォー。フィリティシナム J、ナババトザー、ダスナバタギ、アナジネ、ロー、ローパーク、サマルタンディバー、マネカトロー、ライトリコール、ローパー、ステラス、プレ、ディスメ、アレアラ、 और जब दिसंबर 2010 में मैंने जन लोकपाल का ट्रांस देखा तो राइट टूरिकल लोकपाल के परन्ने गायब थे और वो तो फिर लंबी बात है मैंने बोला कि भाई ये राइट टूरिकल लोकपाल होना चाहिए और जबी भी बात होती थी तब ये होती कि हम राइट टूरिकल को समर्थन करते हैं भाई राइट टूरिकल को समर्थन क कि हम right to recall corporator में मानते हैं तो जो right to recall corporator और right to recall mayor और right to recall सरपंच की बात है वो इस तरह की है कि ना मनना हजार है जेरे चार आने वो मैं आपको बोलूँ बनाना स्प्लिट आइस्क्रीम की आइस्क्रीम होगा अकेला होगा ये होगा ये क्रीम होगी और अंत में मैं आपको बनाना का केले का छिलका दूँ तो right to recall corporator वो केले का छि� कि भाई क्यों राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज कहने कि इमत नहीं थी तेरे में तो मुंह बंद रखना था क्यों विजुल में टाइम बिगाड़ रहा है राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर कहने कि इमत नहीं है तेरे में तो मुंह बंद रख क्यों मैं लोगों का टाइम बिगाड़ रहा है राइट टू रिकॉल कॉर्पोरेटर प्रोसीजरल पार्ट पे आऊँगा कि राइट टू रिकॉल की प्रोसीजर का क्या-क्या इसमें प्रोसीजरल पार्ट आता है कि मैंने जो राइट टू रिकॉल प्रोसीजर प्रपोज किये मैं क्लॉज बाय क्लॉज आपको रीड करता हूँ मेरी ये जो किताब है राहुलमेथा.com/slash-three-zero-one.html मैं फिर से बोलता हूँ राहुलमेथा.com/slash-three-zero-one.html इसके section 6.6 में मैंने right to recall PM रधा मंगरी उसका ड्राप्तिया और chapter 40 में 40 में, में मैंने right to recall MP मैं दोनों procedure बताऊंगा right to recall PM में है जो व्यक्ति PM बनना चाहता है पहले तो हमारे पास PM एम है MP का चुना हुआ MP ने PM को चुन लिया जैसे अभी चल रहा है वाज़े चले उसके बाद जो आदमी पीएम बनना चाहता है वो अपना नाम दर्ज करा दे दस पंद्रह बीस हजार पचास हजार की डिपॉजिट देके नाम दर्ज कराने में तो कोई नुकसान नहीं है हजार लोग पीएम बनना चाहता है मेरे को दस हजार लोग पीएम बनना चाहते हैं है। अपने नाम दर्ज करा दे उसके बाद सॉरी उसके बाद नागरिक को ये प नागरिक के पास ये पावर और प्रोसीजर है। ब्लॉक तीन में पढ़ता हूँ कि कोई भी नागरिक पटवारी की कचरी में जाके तीन रुपया फी देकर वो जो पांच व्यक्तियों को पसंद करता है उसके नाम को पटवारी को दे सकता है। पटवारी नागरिक का वोटर कार्ड लेगा, वो तीन आदमियों के नाम लेगा, कंप्यूटर में एंटर करेग सीएम या पीएम के वेबसाइट पे आएंगे और नागरिक को एक एसएमएस मिलेगा कि भाई आपने इन इन लोगों को स्वीकृति दी है जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक एसएमएस आता है या तो आप आपके बैंक में जब कोई ट्रांसैक्शन होता है तो आपको एसएमएस आता है ऐसे एसएमएस फीडबैक � और मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये जो तीन रुपया और एक रुपया का खर्चा है वो कैसे पांच पैसा हो जाता है जब ये पूरी सिस्टम एटीएम और एसएमएस पे आएगी एटीएम पे आएगी यानी कि आप एटीएम के द्वारा रजिस्टर करा पाएंगे कि भाई आपको किन किन लोगों को स्वीकृति देनी है या तो एसएमएस बेस के रजिस्� तो मोबाइल भी इतना ही सिक्टियोर है जितना पर्सनल एपीयरेंस। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रहे कि कहीं सिग्नेचर नहीं देना है। देखो ये ये मेरी प्रोसीजर और ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने जो प्रोसीजर पास की और अन्ना जो जिस प्रोसीजर की सिफारिश कर रहे हैं उसमें बड़ा फर्क है। अन्ना कहते हैं कि आद उसमें पंद्रह लाख मत आता है कोई लोकसभा इंकस्च्यूरसी है और एमपी को निकालना है तो पांच लाख सिग्नेचर ले करो मेरे में तो ही सिग्नेचर नहीं लाना है व्यक्ति को खुद पटवारी की कचरी में जाना है पांच व्यक्तियों को पॉजिटिव रिकॉर्ड यानी कि वो जो चालू एमपीओ से नहीं चाहता तो वो किसको एमप दूसरा जो appearance based procedure का फायदा क्या है कि इसमें आदमी कभी भी अपनी स्वीकृति बदल सकता है जो कि signature पे नहीं मिलेगा मान लो मैंने sign कर दिया कि मैं ये आदमी को स्वीकृति देता हूँ या मैं ये आदमी के खिलाफ दूसरे दिन कुछ अपने signature cancel करनी है तो मैं कैसे करूँगा अब इसमें fraud होने के चांस क्यों कम है appearance में कि और उसमें से नाम ले लिया कि मैंने दस हजार लोगों के सिग्नेचर कर दिया, कलेक्टर कहाँ पे जा रहा, कंपेयर करता मिलेगा कि सिग्नेचर ठीक है या गलत है, जबकि एपीआरएस में क्या होगा कि यदि मैं हजार लोगों के और के नाम से मैं राइट टू रिकॉल के लिए पटवारी की कचनी में जाके, जाके फीडबैक दे, दे मतलब देता हू� तो भी वो जब हजार लोगों को जब एसएमएस जाएगा या दस लोगों को भी एसएमएस जाएगा तो उनमें से दो लोग पांच लोग तो पुलिस कंप्लेन करेंगे फिर मेरे जो प्रोसीजर प्रमोशन किया जिसमें कि आर्मी पटवारी की कचरी जाता है उसमें पटवारी की कंप्यूटर पे एक वेबकैम कैमरा है जिसपे उसका फोटो आ जाएगा फिंग दसिलदार की कचरी में, रजिस्टर रजिस्टर की कचरी में फ्लैट या जमीन के काब्जार रजिस्टर कराने जाओगे तो वहाँ आपके फोटो लेते हैं, वहाँ आपका फिंगरप्रिंट लेते हैं। अधिकतर जगह पे आप एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास एफिडेविट कराने जाओगे तो वो आपके फोटोग्राफ नहीं, आपका फिंगरप्रिंट वह जो आदमी आता है उसका photo ले लिया जाता है, fingerprint ले लिया जाता है, उसको SMS feedback मिलता है, इससे यह system secure हो जाता है, bank से ज़्यादा secure हो जाता है. जब कि signature based system में उसमें रत्ती भर की security नहीं है, बेहताशा fraud होने के चांस से उसके बाउधीत भी अजनाब कहता है कि हमें signature based recall चाहिए तो आगे की बात आप अन्ना से ही कर लीजिए कि अन्ना क्यों सिग्नेचर पे इतना भार दे रहे हैं पचास बार उनको बताने के बावजूद भी कि ये सिग्नेचर का आग्रह छोड़िए और एपीयरेंस बेस प्रोसीजर को मान्यता दीजिए मैं अपनी प्रोसीजर के अब आगे बताता हूँ कि ती, ती, तीसरा क्लास मैंने बताया कि कोई भी आदमी पटवारी की कैसे बंद हो जाएगी? कि मान लो सिग्नेचर बेस सिस्टम में मैंने आपको बोला आपकी भाई यहाँ साइन करो मैं आपको सौ रुपया दूंगा। हो सकता है करोड़ लोग दो करोड़ पूरे इंडिया सामने पचास तरह करोड़ वोटर मुझे नहीं पता कितने लोग करेंगे पर मान के चलिए कि चलो 20 को 25 करोड़ लोग इस तरह से साइन कर � ウェブサイトは、ウェブサどトは、ウェブサイトは、ウェブサイトは、ウェブサイトは、ウェブサイトは、ウェブサイトは、ウェブサイトは、ウェブサイ0は、ウェブサイトは、は、so,、ウェブサイトは、ウェブサイトは、ウは、ウェブサイトは、ウェブサイトは、ウは、ウェブサイトは、ウェブサイトは、ウェブサイ2は、ウェブサイトは、ウェブサイト0ウェブサイトは、ウェブサイトは、ウェブサイは、ウェ0サイトは、ウェブサイトは、ウェブサイトは、ウェブサイトは、ウェブサイトは、ウェブサは、ウェブサイは जहाँ तक मेरा ख्याल है अन्ना जी के राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट में नहीं है। पहले तो अन्ना जी कोई राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट ही नहीं दे रहे, घूम फिर के मुझे उनके एक वेबसाइट से ड्राफ्ट मिला तो उसमें सिग्नेचर बेस सिस्टम है, सिग्नेचर वो कैंसल करने का कोई प्रोसीजर नहीं रखा होगा मैं। तो वन साड़ी यानी 25 करोड़ व्यक्ति जब एक व्यक्ति को स्वीकृति देंगे तब वो पीएम बनेगा। अब जो थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आता है कि भी एक आदमी को 25 करोड़ स्वीकृति मिली, दूसरे को 26 करोड़ तो जाएगा, जैसे 26 करोड़ मिली। अब एक और क्वेश्चन आता है कि भी एक आदमी को 26 कर तो दूसरा आदमी तभी पीएम बनेगा जब उसके पास कम से कम 10 प्रतिशत ज्यादा सुग्रुति हो। मैं राउंड नंबर बोलता हूँ जब उसके पास कम से कम एक करोड़ ज्यादा सुग्रुति हो। यानी कि मान लो कोई भी एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मोदी साबिया या नीतीश कुमार साबिया कोई भी व्यक्ति 25 करोड़ की सुग्रुति से पीएम तब राइट टू पीएम एक प्रोसीजर है उसके द्वारा पीएम बना जाएगा अब जो सारे सवाल आते हैं कि क्या इसमें वोट की खरीद-बिरोध हो सकती है क्यों नहीं हो सकती कि एक आदमी को पीएम बनना हो तो उसे 25 करोड़ लोगों का किसे सिलकरूती लेनी पड़ेगी मान लो उसने 25 करोड़ लोगों को 600 रुपया दिया तो उनमे� प्रश्न आता है कि क्या वो लोग उस व्यक्ति को पीएम देखना चाहते हैं यदि देखना चाहते हैं तो फिर उनको पीएम चाहिए था उस आदमी को पीएम बनाना चाहते थे यदि नहीं देखना चाहते तो सिक्युरिटी दी सौ रुपया लिया दूसरे दिन सिक्युरिटी कैंसल कर देंगे तो क्या कोई आदमी रोज़ रोज़ सौ रुपय तो तो मैं सुनिए कोई आदमी है वो सौ रुपया ले लेगा एसएमएस करके सुकून दे देगा दे पांच मिनट बाद वो एसएमएस भेज के सुकून कैसे कर देगा दे तो क्या हर पांच पांच मिनट में कोई सौ रुपया देगा इतना पैसा तो किसी के पास नहीं है यानी ये जो प्रोसीजर है जिस इम्यूट तू वॉटर बायाउट इसमें वॉटर बाय इंस्टेबिलिटी में जहाँ तक राइट टू रिकॉल का सवाल है, अडवानी ने कहा कि इससे इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। सुप्रीम न्यायमूर्ति ने कहा इससे इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि यह जमाने में उन्होंने कुरेशी ने कहा इससे इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। लिंडो बुद्धपूर्व चीफ इले� और यहाँ मेरी प्रोसीजर में तो स्टेबिलिटी की कोई गुजारिश ही नहीं है क्योंकि रोज़ रोज़ क्या एक करोड़ लोग अपने प्रेफरेंस बदलेंगे एक आदमी को 25 करोड़ लोगों ने प्रेफरेंस दिया है तो क्या दूसरे दिन एक करोड़ लोग जाके उसको कैंसल कर देंगे और यदि किसी और आदमी को 26 करोड़ प्रेफरेंस द इस तरह से एक आम नागरिक अपनी राय बार बार नहीं बदलता वोटिंग का ट्रेंड देखिए होता है कि एक पार्टी हारती है दूसरी जीतती है पर आप परसेंटेज वोट देखिए परसेंटेज वोट देखोगे तो जिस पार्टी को 25 परसेंट वोट मिले थे नेक्स्ट इलेक्शन में उस पार्टी को 30 और 26 परसेंट के बीच में वोट मिलता ह एक right to recall procedure जो ब्रिटेन में आई है, वो ठीक नहीं है। उसमें है कि आप 10% signature ले आइए, उसका recall procedure शुरू हो जाएगा। वो गलत है। मेरे में positive recall है। मैं फिर से एक बार पे ध्यान देना चाहूँगा कि negative recall बकवास procedure है। positive recall होना चाहिए। मेरे manager procedure की है, उसमें जब व्यक्ति पटवारी की कचरे में जाता है, तो ये नहीं कहता कि アルミコンキムはャ a ボーシーニーチェイト、t イスプロシアキムタビーパトライキカジャンゴー、トホ a ャキムンボーシングジャンニーチェイト。バン a ン t ークメン、パンチアイエポビオセンテン、アルミコンキムジャンパン、イエカミ a ンジャンティメンチアトンキムジサピエムネ、アンチサピエムネ、ヤマヨティピエムネメンスエムエムエム。トイステラセンバタージャン、ハゴーポジティブアプローディーディー और जब पॉजिटिव अप्रूवल की गिनती 25 करोड़ की होगी, तब सिस्टम में चेंज आएगा। तो पॉजिटिव रिकॉल में इस्टेबलिटी की कोई गुंजाइश नहीं रहती, ना व्यक्तियों क्रिएट होता है, ना केयर्स क्रिएट होता है, एक अल्टरनेटिव को आप अप्रूव कर रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि राइट टू रिक ジャミンセーサークテ0アサプトプロセルパウ、ジャミンセーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパのニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウ0ーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウニーパウパウニーパウニーパウニーパウパウニーパウニーパウニーパウパウニーパウニ इतने अकेले प्लॉट में पूरा कब्जा करके बैठे हैं। Right to recall president आने दो। President खुद कहेगा कि भाई मुझे दो-चार एकड़ का भगला दे दो, इतना बड़ा प्लॉट मुझे नहीं चाहिए। जैसे ही right to recall आता है, ये सब लोग जमीन पे चलना शुरू कर जाते हैं, कर देते हैं। वो उनकी behaviour सुधर जाती है, उनके उनके उनका दिमाग ठिक जिन-जिन देशों में right to recall governor है, right to recall police commissioner है, जैसे अमेरिका में right to recall police commissioner है। तो वहाँ police commissioner इतने प्रश्नों ने कि हिम्मत ही नहीं करते कि उनके recall की जरूरत पड़े। अमेरिका में right to recall governor है। अब तक में अमेरिका में यूँ समझे 700, 800 governor आया होंगे, कितने recall हुए? सिर्फ दो। क्यों? क्योंकि governor हरे governor को पता है कि उसके सर पे ए यही राइट टू रिकॉल की सबसे बड़ी अच्छाई ही है कि ये ऐसा दंड का प्रावधान है कि जिसका उपयोग करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। भाई सजा हो तो ऐसी हो कि उपयोग करने की जरूरत कम पड़े। ऐसा भी सजा का क्या आपको बार-बार उपयोग करना पड़े? इसलिए जब राइट टू रिकॉल लोकपाल होगा, राइट टू रि� अधिकारियों की कीमती करें तो पूरे इंडिया में कुछ 20-25 हजार होगी और ये जैसे ही right to recall आएगा 24 घंटे में आधे लोग सुधर जाएंगे और जब दो लोग या तीन लोग या मुश्किल से पांच लोगों की नौकरी जाएगी तो बाकी आधे सुधर जाएंगे इसलिए right to recall से instability नहीं आ सकती क्योंकि व्यक्ति के behaviour में परिवर्तन हो जाएगा � どういうことですか जैसे हमने आ रहे हैं राइट टू रिकॉल एमपी की बात कर रहे हैं लेकिन राइट टू रिकॉल एमपी का ड्राफ्ट उन्होंने अभी तक नहीं दिया। फरवरी 8 2011, फरवरी 8 2011 को उन्होंने राइट टू रिकॉल की बात कही थी पूरे टेलीविजन में सबके सामने उन्होंने राइट टू रिकॉल लोकपाल के बारे में और राइट टू रिकॉल एमपीएमएल का भी काफी नहीं दिया। अगस्त 28 इस मुझे तारीख भी ठीक से याद है। अगस्त 28 इसको जब मीटिंग हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब उन्होंने कहा था कि अब हमारा अगला आ, आ, काम होगा राइट टू रिकॉल, अगला यानी अगले जन्म में। तो अगला राइट टू रिकॉल हर तब बाद में उन्� 50 सालों से right to recall का विरोध किया है। 50 साल में कैसे कह रहा हूँ कि right to recall की बात सबसे पहले भारत में बगर सिंह के गुरु सचिन्द्रनाथ सानियाल ने की थी। सचिन्द्रनाथ सानियाल ने 1925 में एक डॉक्यूमेंट निकाला था जिसका नाम मेनिफेस्ट ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 1925 में उन्होंने ल कि हम जिस गणतंत्र की स्थापना करेंगे उसमें right to recall होगा क्योंकि बिना right to recall लोकतंत्र और चुनाव एक मजाक होता है ये उन्होंने 1925 में कहा था जाहिर है जब उन्होंने ये बात कही थी तो उन्होंने कांग्रेस के उस समय के जो नेता थे नेहरू हैं मांझी हैं उनसे बातचीत की होगी क्या एक भी कांग्रेस के नेता न ने कि एक दो दिन पहले या बाद में ही पीएम का स्टेटमेंट आ गया था कि राइट टू रिकॉल बकवास है। उसके बाद प्रणब मुखर्जी ने भी बोल दिया कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। तो भी जबरदस्ती वो लेटर लिख रहे हैं। अब पता नहीं पीएम ने क्या लेटर रिप्लाई किया, क्या नहीं दिया। लेक パーセント。 उन्होंने बोला कि भाई बताओ ये क्या right to recall वगैरह है वो कि लो कार्यकर्ता तो committed होते हैं वो तो पार्टी में इसलिए जाते क्योंकि वो इस ब्रह्म में होते हैं कि उनकी पार्टी वो देश का भला करेगी अगर अधिकतर कार्यकर्ता committed तो मैंने उन्हें समझाया कि ये पूरी right to recall है उस समय समझाया कि देखो भाई signature का system मत रख और appearance base system में कोई problem नहीं है, safe है, आपको sms फीड पे आएगा, appearance system में पहले पटवारी की कचरी में जाना होगा, बाद में पटवारी की कचरी में जाने की भी जरूरत नहीं है, आप sms से approval कर सकते हो, atm से approval कर सकते हो, तो उनमें से काफी कार्यकर्ताओं ने आर्मोंडीज़ को बताया कि ये appearance base system safe है, इसमें कोई खर्चा नहीं आता, खर्चा कितन वो कहता है कि नहीं right to recall भी procedure में बहुत खर्चा आएगा, बहुत instability आएगी। Chief Election Commission ने भी कहा कि इसमें बहुत खर्चा आएगा, वो खर्चे का estimate वह नहीं दे रहे हैं। भाई आपने pilot आज तक कोई study की है right to recall पे? Chief Election Election Commission ने right to recall पे कोई study नहीं की। उन्होंने क्या papers invite किए? उन्होंने कोई papers invite नहीं किए। आप कहते हो कि right to recall से खर्चा आएगा, मुझे उसके बाद re-election होगा तो उसका अलग कर्चा, वो तो election commission के efficiency पर डिपेंड दरता है, जिए election commission inefficient है, तो खर्चा 5 करोर की आसकता है, election commission efficient है, तो खर्चा 50 लग भी आसकता है, तो खर्चा 50 लग भी आसकता है, पर right to recall की procedure मैं MP के बारे नों बताऊंगा, उसका खर्चा 50 लग से ज Right to recall PM किसमें 75 करोड़ लोग हिस्सा ले सकते हैं या तो मिनिमम 25 करोड़ उसका खर्च आता है 5 करोड़ से कम और right to recall MP का खर्चा आता है आ, दो लाख से लेके पांच लाख तो जब कोई भी आदमी आपको right to recall की प्रोसीजर दे तो ड्राफ्ट मंगवो ड्राफ्ट देखने के बाद पूछो कि भई सिग्नेचर है या एपीयरेंस से दी सिग्नेचर ह� और अंध में आता है कि उसका procedure positive recall है या negative recall यदि वो negative recall का हिमा है तो उसे संझाओ कि बैज ये negative recall नहीं होना चाहिए ज़िए पोजिटिव recall होना चाहिए ये आदमी जब साइन करता है कि ये आदमी नीचे साइन तो होने नीचे पर जब की चाहिए, ये पर चब कि वो पटवारी की कजरी में फिजौल बंधे की बात पे बात करता है तो उससे पूछो कि भाई केरे में राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जाद, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल लोकपाल कहने की हिम्मत है, है या हिम्मत नहीं है? यदि हिम्मत नहीं है तो तू कम से कम दूसरों का टाइम तो मत भी कर, दूसरों को भी ये बात करने दे। तो बाद में ये चिल्लर चाहिए तो ले लो पर पहले ये हजार के नोट पे फोकस करो राइट टू रिकॉल पीएम राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज वगैरह अब कुछ एक बात आती है राइट टू रिकॉल एमपी की प्रोसीजर